तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है जी बोले है तो बोले फिर हमारा अभिमान क्यों मांग रहे हो रोना तो इसी बात का है कि हमारे पास हमारा अभिमान है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपका अभिमान रहे यही हम वरदान मांग रहे हैं जीवन हमारा और अभिमान आपका अत्यंत हर्षित हो सकें कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ये अभिमान भरा रहे हमारे कौशल राज शल राज कुमार हमारे कौशल राज कुमार ये विमान है हमारे भगवान है स्वामीनी स्वामीनी सियाजू हमारी फिक्र हम का स्वामिनी सियाजू सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की पामनी सियाजू हमारी हमें काहे हर फिकर हम का मिथिला, नैहर मिथिलाजत नैहर मिथिलाजत अवध थोड़ी ससुरारी फिकर हमें काहे की ओ बधपुरी ससुरारी फिकर हमें का ससुर नपति मणि दशरथ जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की स्वामी श्री अवधारी फिकर हमें देवर भरत लखन ऋपुसूदन रेवर भरत लखन ऋपु सूदन।, सूदन हनुमत चरण चयारी फिकर काहे ओ हनुमत चरण पुनारी फिकर हम काहे के प्रेम लता कलयुग का करी है प्रेम लता कलयुग युग का करी है मैया करी है संहारी फिकर हमें काहे की सोननी सिया जो हारी फिकर काहे की थी सिया जो हमारी फिक्र यह अभिमान, दौलत पे नाज करते हैं कोई पे नाज करते हैं हम गुनाहगार हैं मेरे बंदा परवर हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं भगवान का भरोसा हम भगवान कह देखो किसी को तन का अभिमान किसी को मन का अभिमान किसी को धन का अभिमान किसी को परिजन का अभिमान पर बड़भागी वे हैं जिन्हें रघुनंदन का अभिमान है भगवान का अभिमान यदुनंदन का अभिमान है संसार में जितनी चीजें मिली हैं कुछ टूट जाएंगी कुछ फूट जाएंगे कुछ टूट जाएंगे कुछ, कुछ फट कुछ जाएंगे कुछ फूट जाएंगे और टूटने फटने फूटने से बच गए तो अंत में छूट जाएंगे पर भगवान न टूटते हैं न फूटते हैं न छूटते हैं इसलिए ऐसे भगवान का भरोसा श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं कानन भूधर बारी बयारी महा विश्वव्याधि दवा अरी घेरे संकट कोटि तहां तुलसी सुधमातु पिता हित तो बंधु ननेर राखी है राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेही के रे नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे भगवान एकमात्र मेरे रक्षक हम भगवान के भरोसे हैं ये तो लोक में और परलोक में का जबे जब राजते जम राज जमले चली हैं भटबाँदी नटैया तात न न स्वामी सखा सुतब विशाल बटैया सा घोर पुकारते आरत कौन सुने और डटै पर एक कृपालु तहा तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया राम जी का भरोसा और इसीलिए हमारे एक संत कहते हैं हम चाकर रघुनाथ कुंवर के जम के दूत निकट नहीं आवे द्वादश तिलक देख रघुवर के हम राम जी के यह आप कल्पना करो कैसा एक सुख है भगवान से के अभिमान का सुख भगवान की भक्ति का सुख श्री तुलसीदास जी के पास निमंत्रण आया कि तुम्हें विशिष्ट पद पद रखा जाएगा तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार तुलसी अब का हो नर के मन सबदार हम राम जी की नौकरी करते हैं लिखा पढ़ी पक्की हो गई पट्टा लिख गया है इसलिए हम आनंदित हैं भक्त सदा भगवान के भरोसे एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री तुलसीदास जी आये नाभादास जी की कुटिया पर गए दो पहुँ का समय नाभादास जी थे नहीं तुलसीदास जी ने देखा कंबल बिछाया सो गए श्री जमुना स्नान करके नाभादास जी लौटे अपनी कुटिया पर किसी संत को सोते देखा अरे ये तो हमारे परम प्रिय इसने ही मित्र श्री तुलसीदास जी ने जगाया तुलसीदास जी जगे परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ अरे आप तो संत हैं संत तो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं और आप ही जब सो रहे हैं दिन में भी सो रहे हैं रात में भी सो रहे हैं। इतना सोते हो तो जगाओगे कैसे व्यंग किया तुलसीदास जी हंसते हुए बोले बाबा वो जागने वाले जगाने वाले संत अलग होंगे हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं अच्छा तो जागने वाले कौन कौन हैं? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी सूची बताई जागने वालों की उन्होंने कहा जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे डरे भारी लोभ मोह कोह काम के योगी लोग जागते हैं जंगम माने रास्ता चलने वाले जागते हैं जति सन्यासी लोग जागते हैं क्यों जमात जिनकी हो वो लोग जागते हैं ध्यान करने वाले जागते हैं डर है उनको किसका डरे लोभ, मोह, कोह, काम के काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि ना जाएं डरते जागे राजा राजकाज, सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के राजा लोग जागते हैं कोई बैरी आक्रमण ना कर दे उनके सेवक लोग उनकी सेवा में जागते हैं जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित बुध लोग पढ़ने में जागते हैं अब ये ग्रंथ पढ़ लिया अब ये पढ़े अब ये पढ़े जागे बुध विद्या हित पहले तो विद्या अध्ययन में जागते हैं फिर पंडित हो गए तो पंडित चकित चित फिर शास्त्रार्थ में जागते हैं कोई मिले उससे शास्त्रार्थ करें जागे बुध विद्या हित पंडित चकित जागे लोभी लालच धरन धन धाम के लोभी लोग धरण धन धाम के लालच में जागते हैं अच्छा और कौन जागता है कि जागे भोगी भोगही भोगी लोग भोग पूर्ति में जागते हैं जागे भोगी भोगही वियोगी रोगी सोग बस वियोगी और रोगी दुःख के कारण जागते हैं अच्छा इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है श्री तुलसीदास जी बोले सोव सुख तुलसी भरोसे एक राम के मैं तो राम जी के भरोसे सोता हूं बस यही इसीलिए भक्त निश्चिंत होता है भगवान के भरोसे सुधिक्षण जी कहते हैं प्रभु मेरे मन में आपका अभिमान रहे अपना अभिमान नहीं अरे क्या अभिमान करेंगे ये तन कीमती है मगर है बिना कभी अगले क्षण के भरोसे नैना कभी, कभी अगले क्षण के भरोसे नैना कभी अगले क्षण भरोसे कल जाएगी छोड़ काया में में निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा धन के भरोसे न तो के न रहना रहना के भरोसे देखो शरीर का ठिकाना नहीं स का ठिकाना नहीं तो मन का एक पल में योगी एक पल में रोगी पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी एक पल में योगी एक पल में भोगी पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी कभी अपने मन के भरोसे न रहना तो कभी अपने मन के भरोसे न रहना कभी अपने मन के भरोसे न रहना कभी मन का भी भरोसा नहीं अच्छा तो जिन लोगों के साथ हम रहते उनका तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना सदा सदा के, के भरोसे न रहना सदा के भरोसे न रहना अच्छा भैया तन श्वास धन मन परिजन किसी का भरोसा नहीं लेकिन एक बात और सुनो हम सोचते काम दुनिया के कर ले धन धाम अर्जित कर नाम कर ले हम सोचते काम दुनिया के कर ले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 के के भरोसे न राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो या प्रेम से राम गुणगान कर लो ओ या प्रेम से राम गुणगान कर लो अथवा श्री राम नाम नियम से अथुका राम नाम डटो नित नियम से किसी अन्य गुण के भरोसे भरो भरो भरो न रहे किसी अन्य गुण के भरोसे न रहे मगर है बिना का भरोसा भगवान का अभिमान आप इस अभिमान से भरे रहो सारी बुराइयां दूर भगवान का अभिमान भगवान का भरोसा सुतिक्षण जी यही मांगते हैं प्रभु मुझे आपका अभिमान मिले प्रभु ने ये मस्तु कहा अब सुतिक्षण जी ने पूछा कि प्रभु कहां पदार्पण हो रहा है राम जी ने कहा कि मुनि अगस्त हमारे बड़े श्रद्धे पूज्य संत हैं उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं सुधिक्षण जी बड़े चमत्कृत हुए गुरु जी के पास गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ साथ तुम तुमका नाथ निहोरा ना ही तुम क्यों चलोगे महाराज गुरुजी का दर्शन हो जाए तो तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं रहते? उन्होंने भगा दिया क्यों भगा क्यों दिया हमारी अपनी एक कहानी है आपको बताऊं? भगवान ने कहा चलो साथ चलो रास्ते में ही बताते चला पंथ कहात निज भगत अनुपा सुतिक्षण जी ने कहना शुरू किया महाराज हम बालक थे गुरुजी के आश्रम में रहते थे गुरुजी जी सालिग्राम भगवान की पूजा करते श्री शालिग्राम बड़े सुंदर गुरुजी तिलक लगावे हम दूर बैठे बैठे देखते रहे उनको भोग लगाए प्रणाम करें हम भी ऐसे ही करते एक दिन गुरुजी को बाहर जाना पड़ा तो शालिग जी को लेकर जाने लगे तो मैंने कहा कि गुरुदेव शालिग जी को लेकर मत जाइए हम पूजा करेंगे कैसे बोले जैसे आप करते वैसे ही पूजा करेंगे गुरुजी चले गए शालिग भगवान हमारे भरोसे तो हम उनको वैसे ही स्नान कराते तिलक लगाते पूजा करते प्रणाम करते और बड़े आनंदित रहते एक दिन बालक ही ठहरे बाहर निकले तो वर्षा की रितु जामुन वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे अब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे तो आ, सोचा कि कोई पत्थर मिले तो प्रहार करके जामुन गिरावे तो बरसात में पत्थर मिले कहा से तो शालिग राम भगवान से ही प्रार्थना की और उन्हीं को उठा के फेंक के मारा तो जामुन तो गिर गई पर भगवान ने भी सोचा कि तुम हमें नहीं चाहते हो हमसे चाहते हो तो जो तुम हमसे चाहते हो वो तुम्हें मिल गया और सालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गए मैं बहुत रोया बहुत खोजा बहुत ढूंढा भगवान नहीं मिले भगवान ने कहा तो आप इतने भक्त थे जो इतना रो रहे थे श्री शालिग भगवान के विरह में कहने लगे महाराज सो बात नहीं हम ज्यादा तो रो रहे थे गुरुजी के डर से कि गुरुजी को क्या कहेंगे और भगवान चले गए तो हमें एक युक्ति सूझी हमने क्या किया एक बड़े से जामुन को तिलक लगा के सिंहासन पे बिठा दिया अब गुरुजी आए सुदूर से दूर से धनवा शालिग राम भगवान तो बड़े थे चमक रहे महाराज बस स्नान ध्यान सब हम कराते हैं रात भर तो बीत गई सवेरे गुरुजी जी स्नान करके बैठे कहा कि शालिग भगवान को लाओ आज हम पूजा करेंगे गुरुजी आप आपका को कष्ट उठा दो हम कर रहे ना पूजा हम गुरुजी बोले नहीं हम ही करेंगे अब मैं मना भी कैसे करता सालिग्राम भगवान को लाया जागुण थी और जो गुरुजी ने जल छोड़कर हाथ लगाया तो छिलका अलग वो है। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है ये शालिग राम भगवान है तो मैंने फिर भी कहा कि गुरुदेव पुणिपुणि चंदन पुणि पुनि पानी आप गए तो इनको इतना स्नान कराया अब शालिग भगवान गल गए तो हम कहा जाने गुरुजी इतने नाराज हुए निकाल दिया निकल जा हमारे भगवान को लेकर ही लौटना नहीं तो आना नहीं सो so, मैं सालिग्राम भगवान को खोकर आ गया और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में मत आना मैं यहाँ पढ़ा रहता हूँ लेकिन गुरु प्रभु एक बात तो है क्या शालिग भगवान को खोकर आया था आज श्री सीताराम जी को लेकर जा रहा हूँ भगवान गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेकर आना आज भगवान को लेकर जा रहा हूँ तुम कहा नाथ मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ आप चले राम जी बड़े आनंदित हुए सुण जी गुरु जी के पास गए और यही कहा नाथ कौसलाधीश कुमारा नाथ कौसलाधी कुमार क्षण चरणों में गिरे गुरु जी ने डांट कर कहा प्रणाम तो ठीक तू तो फिर आ गया हमारे भगवान को खोकर गया था नहीं ले आया हूं कि नहीं श्री को लेकर आया हूँ अगस्त जी ने जो सुना अत्यंत आनंदित हुए आश्रम से बाहर आकर जो मंगल मूर्ति का दर्शन किया श्री सीताराम जी चरणों में प्रणाम करते हैं लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं अगस्त जी ने यही कहा आन, आन, आन। प्रभु आपका पदार्पण हुआ मैं बड़ा धन्य हुआ स्वागत में कंदमूल फल दिए भगवान मुनि का स्वागत स्वीकार करते हैं श्री अगस्त जी से भगवान ने एक ही बात कही महाराज आप तो जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया राक्षसों के बध के लिए निश्चर्य निकल सकल मुनि खाए ऐसे राक्षसों का समूह नष्ट करने की मैंने प्रतिज्ञा की है निश्चय हीन करो आप कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दें अब सो मंत्र दे मुनि मोही अब सो मंत्र दे अब सो मंत्र प्रकार मारो मुनि द्रो ऐसा मंत्र दे जिस प्रकार मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त जी से भगवान मंत्र पूछते हैं राक्षसों के बध का क्यों दंडकार में दो राक्षस रहते थे दोनों सगे भाई एक का नाम आतापी एक का नाम बातापी महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था आता पी जाता किसी भी संत से कहना महाराज आज हमारे घर प्रसाद कुटिया पवित्र होगी आपके चरण पड़ेंगे महात्मा उदार छद्म न जान पाते कहते अवश्य आएंगे और आतापी का दूसरा भाई उसका नाम बातापी बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते फिर आतापी से कहते भैया तुम भी भोजन करो तो आतापी कहता भाई को बुला लो हाँ अवश्य फिर वो भैया को बुलाते भैया बाता पी भैया बाता पी तो बाता पी संत के उदर के भीतर से बोलता आ रहा हूं संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने सभी महात्मा मिलकर श्री अगस्त जी के पास गए कि महाराज कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा अगस्त जी ने कहा कि अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना अब आया वो निमंत्रण देने महात्माओं ने कहा कि हमारे गुरु जी को ले जाओ वो तो बड़ा खुश हुआ कि आज इस बार गुरु जी गया महाराज आप अगस्त जी ने कहा हम आज आए दोपहर को अगस्त जी पहुँच गए उनका तो वही क्रम बातापी ने व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया महात्मा ने ग्रहण कर लिया और कहा अगस्त जी ने कि आतापी तुम भी भोजन करो कहा अपने भाई को बुलाने का अवश्य बुलाओ अब वो बहुत बुलावे, है बाता पी बातापी बाता और बातापी की आवाज़ ही ना सुनाई पड़े जब उन्होंने लगा भैया बातापी अगस्त जी ने मुस्कुरा कर कहा अरे आता अगस्त का पीठ है इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा अब ये कथा बड़ी सुंदर है